लक्षण तत्पर मुंक्ति देहपाता रवि जी बोलिए रविजी बलोक असंग प्रोत्तारणे तो के कथम, संस्लिष्ट है कथम है, है पुमान तत्रेवा। तत्रेवा, है, ही चड़ अभी कर्म, अभी कर्म आत्मा, आत्मा देहपाता अभी कहा गया कर्म कांड में भी यह आत्मा देह से विलक्षण है नित्य है आत्मा नित्य है कहा गया देह से विलक्षण है और देह पाता तो कर्म अनंतरम कर्मफल भूगते देह पात के अनंतर देह नाश होने के बाद कर्मफल भोग करेगा कर्मफल भोग करेगा अर्थात अन्यत्र जा करके लोकांतर गमन भोग के कर्म फल भोग करेगा तभी तो यह हो गया कि वेदांत वे बात कहता है कि यह शरीर नाश होने के बाद लोकांतर जाएगा और वहां कर्म फल करेगा तो तभी लोकांतर गमनागमन वाला आत्मा हो गया इसके लिए कहते हैं ननु एवं सती आगे में ननु एवं सती वेदांता नाम अपसिद्धांत है वेदांत का यह अपसिद्धांत हो जाएगा कि आत्मा गमनगमन गमनागमन गमना का करता अन्य लोकांतर जाता है फल को करने के लिए तो वेदांता नाम अपना अपसिद्धांत अर्थात सिद्धांत तो का विरुद्ध हो जाएगा अप सिद्धांत सियाद तो आह करते हैं लिंगं चनेक संयुक्त चल दृश्यं चल्यापकूप तत्कुमान लिंग दृश्यम लिंग चनेकसुक्त चलम दृश्यम करीव्यापकमूप कथम अयमुम तत्सिंग लिंगमर्थ सूक्ष्मशरी यह अनेक संयुक्त अनेक संयुक्त अर्थात यह सूक्ष्म शरीर अनेक स्थूल देह के साथ तो संयुक्त होता रहता है तो स्थूल देह बदलते जाते हैं उसके साथ ये संयुक्त होता है तो कभी देवादि शरीर कभी नारकीय शरीर नरक ना माले नारकीय शरीर कहा जाएगा तो ये सब शरीर प्राप्त करता रहता है तो अनेक देहों के साथ ये संबद्ध होता है अथवा अनेक संयुक्त अर्थात अनेक अवयव विशिष्ट जो लिंग शरीर हो गया इसमें कितने अवयव रहेंगे सप्तश सत्रह अवयव रहेंगे तो ये पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय पांच प्राण और बुद्धि और करके सप्तश लिंगम अनेक संयुक्त अर्थात तो अनेक अवय विशिष्ट और ये चलम चलम अर्थात ये परिवर्तन होता रहता है दृश्यम बुद्धि को मनो ये लिंग शरीर को जानते हैं तो हमारा इंद्रिय कार्य कर रहा है इंद्रिय कार्य नहीं कर इंद्रिय अनुमान से जानते हैं। को तो साक्षात साक्षी भाष्य है और यह जो लिंग शरीर है विकारी यह तो प्रतीक्षण अनुभव कर रहा है अव्यापकम यह लिंग शरीर ही व्यापक नहीं है तो ये अव्यापक अव्यापक होने से ही गमनागमन करता है लोकांतर और असद रूप असद अर्थात ये सदरूप नहीं है नित्य नहीं है ये ज्ञान होने से ये नाश हो जाएगा तो तो शरीर ये है किंतु तो तो ज्ञान होने से नाश हो जाएगा इसलिए ये असद रूप कहा सदरूप नहीं है अध्यस्त है तो इस प्रकार की जो गमन का कलता है लिंग शरीर ये पुमान कैसे हो जाएगा पुरुष कैसे होगा आक्षेप हो अर्थात न कथनचित स यह लिंग शरीर ही गमन का करता है इसलिए वेदांत तो का अपसिद्धांत तो नहीं होगा आत्मा अगर गमन का करता होता तो वेदांत तो का अपसिद्धांत तो हो जाता किन्तु यहाँ तो सूक्ष्म शरीर ही गमन गमनागम करता है ठीक है में लिंगम लिंगम अर्थात तो लिंग शरीर लिंग शरीर में कैसे समास कहेंगे तत्व लिंगम च तत् शरीरम लिंगम न पूछ सको तत् शरीरम लिंग शरीरम लिंग्यते गम्यत अन लिंगम इसको लिंग क्यों कहते हैं कहते हैं ये आत्मा का सत्ता को ये सूचित करता है ये सब इंद्रिय कार्य करते हैं विषय ग्रहण करते हैं किस लिए ग्रहण करते हैं ये विषय किसको अर्पण करते हैं जिसको अर्पण करते हैं वो हो गया साक्षी तो परमात्मा का लिंग हो गया जैसे धूमो को लिंगो कहते हैं क्यों कहते हैं कि लीनम अर्थम गमयति जो बनी है वो प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं हो रहा है उसका ज्ञान करवाते हैं लिंगम लिंग शरीरम तत् परोक्ष आदि धर्म विशिष्टम तत्ने तत से लिंग शरीरम परोक्ष आदि धर्म विशिष्टम तो ये परोक्ष आदि उनकी इंद्रिय इत्यादि जो होते है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है कार्य से अनुमान किया जाता है तो उसमें मनो है वो तो प्रत्यक्ष हो जाता है किंतु बाकी इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। अयम नित्य अपरोक्ष स्वभावः कथम सुमान कथम सियात न कथित तो इसमें जो इंद्रिय रह गए प्राण रह गए ये सब कभी प्रत्यक्ष नहीं, नहीं होता है हमको वायु का अनुभव होता है प्राण का प्रत्यक्ष कभी नहीं होता अयम नित्य अपरोक्ष स्वभाव मान हो गया नित्य और स्वभाव और ये सब नित्य परोक्ष धर्म विशिष्ट हो गए तो होने से कथम सियात कथम सियात आक्षेप इसलिए कहते हैं कि न कथन चित्य ये कभी भी दोनों एक नहीं हो जाएंगे जो सूक्ष्म शरीर और आत्मा आत्मा पुरुष ये कभी भी दोनों एक नहीं हो जाएंगे चकार दिया लिंगम च अनेक संयुक्त जो मूल में दिया लिंगम च कारण शरीरम अपि चकार अर्थात जैसे लिंग शरीर कभी आत्मा नहीं हुआ इसी प्रकार कारण शरीर भी आत्मा नहीं होगा तो कारण आत्मा नहीं होगा उसका विवरण नहीं दे विचार नहीं किए ककार से ग्रहण हो गया क्योंकि वो तो अज्ञान है कारण शरीर और स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप है स्व प्रकाश है, है, है ये अंतकरण स्वप्न और जागरण दोनों में दृष्टि में अंतःकरण स्वप्न अवस्था में अविद्या वृत्ति को विषय प्रदान करके दृश्य कोटि में भी रहेगा और साक्षी का उपाधि बनकर के द्रष्टाकोटि में भी रह जाएगा ये दोनों इस प्रकार स्थिति हो जाएगा और जागृत अवस्था में किन्तु दृष्टा कोटि में रहेगा और उपाधि नहीं विशेषण बनकर के रहेगा इसलिए जागृत अवस्था में मन का इतना में अनुभव होता है स्वप्न अवस्था में क्योंकि उपाधि बनेगा उपाधि बनने से थोड़ा शिथिल होगा विशेषण बनने से दृढ़ होगा विशेषण अर्थात जैसे रक्त पुष्प में रक्त वर्ण है वो उसका विशेषण हुआ क्योंकि रक्त पुष्प से रक्त वर्ण कभी अलग नहीं कर पाएंगे किन्दु स्फटिकों के पास जो रक्त पुष्प रहेगा वो स्फटिक ले लेने से जाएगा नहीं उसको उपाधि कहेंगे तो स्वप्न अवस्था में मनो उपाधि बन करके रहता है जागृत अवस्था में विशेषण बनकर के रहेगा पंचोदशी में जैसे जागृत में सौ परसेंट रहेगा और स्वप्न में पचास हो जाएगा मतलब ये उपाधि तो हो जाने से उसका बल कम होगा जो विशेषण होगा उसका बल अधिक रहेगा इसलिए अंतःकरण विशिष्ट को प्रमाता कहा जाता है जो कि जागृत में रहता है स्वप्न में अंतकरण विशिष्ट और नहीं हुआ अंतकरण विशेषण नहीं बना इसलिए स्वप्न अवस्था में उसको तो साक्षात प्रमाता नहीं कहा जाएगा तो संस्कार हो करके फिर प्रमाता इसका व्यवहार करता है कारण शरीर भी ये चकार के द्वारा निराकरण कर दिया गया क्योंकि कारण शरीर हो गया आवरणात्मक अज्ञान है और आत्मा जो हो गया वो स्वयं प्रकाश है ये परस्पर में भेद है अनयी भेदे लिंगदेह से वैलक्षण्य सूचका नि विशेषणा आह अनोरअपी भेद भेदे अभी स्थूल शरीर और आत्मा का भेद नहीं कहा जा रहा है अभी सूक्ष्म शरीर और आत्मा का भेद कहा जा रहा है ये दोनों का भेद में लिंगदेह देहस्य वैलक्षण्य सूचकानि। नि देह का वैलक्षण्य का सूचक लिंगदेह विलक्षण है इसको दिखाने वाले वैलक्षण्य सूचका नि विशेषणा आह इसका विशेषण करते हैं विशेषण्तर आहे लिंग चनेक संयुक्त लिंग च अनेक संयुक्त अनेक संयुक्त इसके लिए कहते हैं देव मनुष्यादि नाना स्थूल शरीर संबंध युक्तम देव मनुष्य आदि नाना स्थूल शरीर संबंध कभी देव शरीर प्राप्त करता है कभी मनुष्य शरीर प्राप्त करता है तो कभी नरक में भी जाता है जैसे जैसे कर्म है उसी मुताबिक शरीर तो प्राप्त होते हैं देव आदि दे, नाना स्थूल शरीर मनुष्य तो आदि दे, नाना स्थूल शरीर संबंध उत्तम एक पद हो गया कैसे समाच लेंगे आदि हो जाएगा देव मनुष्य द्विवचन हुआ ना आदो आदि आदि तो देव मनुष्य शरीर क्या हो गए देव मनुष्य आदि वो कौन होगे गए नाना स्थूल शरीरा तो नाना स्थूल शरीरा इसमें सब क्या समझ होगा सब कल कर नाना स्थूल शरीरा आगे संबंध संबंध से ही संबंध करते सम्बन्ध जब है उसके साथ संबंध तो संबंध युक्तम यह सम्बंध संबंध युक्तम संबंध से युक्त हो गया यदा ये एक प्रकार कहती है अनेक संयुक्त का अर्थ कहते है अनेक शरीर के साथ यह लिंग शरीर संयुक्त होता है फिर नाना स्थूल शरीर के साथ संयुक्त हो करके भिन्न भिन्न स्थूल शरीर में भिन्न भिन्न व्यवहार होंगे वो व्यवहार का संस्कार आ जाएगा तो यह जो सूक्ष्म शरीर होगा लिंग शरीर अनादिकाल से अनेक स्थल शरीर के साथ संबंध हुआ है इसलिए सभी संस्कार ये लिंग शरीर में पड़ा हुआ है जो जन्म मिलेगा वही संस्कार उद्भूत हो जाएगा उसी प्रकार की व्यवहार करने लगेगा श्रोत्रादि बुद्धियंत सप्तदश कला संयुक्तम श्रोत्रादि बुद्धियंत सप्तदश कला संयुक्तम कला अर्थात अवय तो स्रोत्रादि बुद्धि अंत इसमें समाज कैसे लेंगे ठीक है हो गया बुद्धि बुद्धि अंता शिलिंग कर देने से बुद्धि शिलिंग है बुद्धि अंता ये शाम हो तो गया स्रोत्रादि और बुद्धि अंत हो गया ये दोनों में क्या समास होगा कर्मधारा जैसे का वहां तो अलग रखा है तो स्रोत्रादिंत वो कौन है सप्तश कला उसके साथ कर्म धारा हो जाएगी संयुक्त सप्तश कला भी ही सह संयुक्त ये कला अर्थात अवय तो सप्तदश अवय रहे ये द्वितीय प्रकार की व्याख्यान हुआ या तो उसमें सप्तश कला है अवयव है अथवा नाना स्ल शरीर के साथ संबद्ध होता है तो अनेक संयुक्तों का तो यह तथा तो उसी प्रकार की चलम चलम अर्थात चंचलन हमेशा चलता रहता है मन प्रधान मन का धर्म है विक्षिप हुआ तो मन सूक्ष्म शरीर में प्रधान है तो प्रधान होने से इसलिए सूक्ष्म शरीर को तो चल कह दिया गया इंद्रिय मन के अधीन में ही रहेंगे और पुनर दृश्यम ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी दृश्य है दृश्य है इसी के कि होने से दृश्य कहेंगे ऐसा नहीं मम इदम श्रोत्र मम इद मन इत्यादि ममता आत्मन उपसर्जन भूत पुनर्विकारी उपचयादी मत मम इदम स्रोत्र मम इदम मन इस प्रकार कह करके हमसे भिन्नत्व ने वो सब ज्ञात तो होते हैं शुक्र शरीर का इत्यादि ममता आश्रय ममत्व का आश्रय है मम श्रोत्र मम मन इस प्रकार की कहते हैं तो मम मन होने से मन में रह जाएगा ममता इस प्रकार की तय तो मा का श्रय मम का आश्रय आस्पद उपसर्जन भूत आत्म का उपसर्जन उपसर्जन उपाधि गौण उपसर्जन आत्मा का गौण गौण अर्थ सहकारी उपाधि बनता है उपसर्जन भूतर्वि अरे विकारी विकार होता है कि सूक्ष्म शरीर भी बढ़ता है घटता है बालक अवस्था में सूक्ष्म शरीर जितना कार्य करेगा जैसे जैसे युवा होगा अधिक कार्य करेगा फिर जैसे स्थावी तो आएगा स्थावित भाव आएगा वार्धक्य आएगा फिर ये काम करना घट जाएगा तो युवच आदि मत बढ़ेगा घटेगा वैसे होता रहेगा अव्यापकम असद रूपम का उत्तराध में अव्यापकम परिच्छिन्नम जो व्यापक होगा वो अपरिछिन्नम ये अव्यापक है अर्थात परिचिन परिच्छि अर्थात एक स्थान पर रहेगा दूसरे स्थान पर रहे नहीं रहेगा ये हो गया देशी का अभ्यापक और काली का अभ्यापक है नहीं है ये कैसे काली होना ना, ना है, है।, है। अंत होता है अंत ज्ञान होने से इसका नाश हो जाएगा इसलिए काली का अव्यापक भी हो गया तो व्यापक काल में भी व्यापक नहीं है अनादि तो है किन्तु आगे अनंत नहीं है इसे काल में भी व्यापक हो गया और ये परिच्छिन्न इसमें वस्तु परिच्छेद है एक अंतःकरण मतलब एक सूक्ष्म शरीर दूसरा तो सूक्ष्म शरीर से भिन्न है तो तीनों प्रकार की परिच्छेद देशकृत कालकृत वस्तुकृत देश के चलते जो परिच्छेद काल के चलते और वस्तु के चलते ये तीनों प्रकार की परिच्छेद उसमें है और असद रूप ये सदरूप नहीं है सदरूप सत्य का लक्षण कहते हैं त्रिकाल, ये सदरूप नहीं है कब बात हो जाएगा कहते हैं आत्मज्ञाने का बाध्यम बोध्यम दे दिया वाद्यम होने से पाठ थोड़ा ठीक लगता आत्म आत्म आत्म आत्मज्ञाने का बोध्यम ज्ञान आत्मज्ञान होने से लिंग शरीर का ज्ञान होगा ऐसा नहीं होगा मतलब आत्मज्ञानी को बोध्यम कहेंगे अर्थात ज्ञान ही एकमात्र है जिससे ये लिंग शरीर बोध्य बोध्य अर्थात घेय ज्ञान से लिंग शरीर ज्ञेय होगा ऐसा बाध्यम होने से पाठ ठीक लगता अन्य एक पुस्तक देखा उसमें भी बोध्यम लिखा गया क्योंकि तो, ये लिंगसरी नहीं जाएगा। तो, तो, ये तो बाद हो जाएगा बोध्यम कहने से अर्थात ये मिथ्यात्व बोध्यम ऐसा अगर कहेंगे तो मिथ्यात्व बोध्यम अर्थात वो बाध्यम जैसे कहेंगे रजु का ज्ञान हो जाने से सर्प सर्प अर्थात अध्यस्त है ऐसा बोध हुआ रजु का ज्ञान हुआ सर्प अध्यस्त ऐसा बोध हुआ तो ऐसा बोध कहने का अपेक्षा ऐसा सर्प का बाध हुआ ऐसा कहने अधिक स्पष्ट था तो पाठ बोध्य रखा गया तो बोध्य रखने से हमारा विचार वही रहेगा कि अर्थात आत्मज्ञान से यह असत है अर्थात ये कल्पित तो है है ऐसा बोध हो, हो जाता है उस प्रकार के पड़ेगा अल्लाह तो पद होगा या एक बोध योगे आत्मिक आत्मज्ञा अर्थात आत्मज्ञान एकमात्र कारण है इसका बोध के लिए अथवा इसका बाध के लिए आत्म स्वीकार आत्म ज्ञान से एक बोध्योग आत्मज्ञान से उसका द्वार की द्वारा तृतीय आत्मज्ञानेन एक आत्म ज्ञाने न एक बोधिम अगर कहेंगे तो आत्मा का ज्ञान होने से मन का ज्ञान होगा अर्थात तो रज्जु का ज्ञान होने से सर्प का ज्ञान होगा बुद्धिम का अर्थ ज्ञा बोधि का मतलब तो मिथ्या हो जाएगा अर्थात जैसे कहते ना रज्जु का ज्ञान से सर्प का बोध हुआ इस प्रकार के कितना संगत है रज्जु का ज्ञान से सर्प का बाद हुआ कह देंगे ये बिल्कुल स्पष्ट है अगर बोध्य दिए है तो अर्थात थोड़ा लक्षणा करके घटा लेना पड़ेगा अर्थात ता आत्मा का ज्ञान होने से ये अध्यस्त है इस प्रकार के इसका वास्तव स्वरूप को पता चल जाएगा ऐसा ही कहेंगे आत्मा ज्ञान ही को बोध्यम अर्थात आत्मा का ज्ञान होने से यह हो कल्पित तो है अध्यस्त है इस प्रकार की बोध हो जाएगा तो अर्थात ये बाध्य हो गया तो बोध्यम पाठ है ऐसा ही रखेंगे तो बाध्य इत्यर्थ ऐसा करके रख लेंगे अत्र आकुत आकुतम, आकुतम अर्थ विचारणीय यहाँ ये विचार करना है यद्यपि लिंग शरीर अध्यासे न आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि भाव लिंग शरीर का अभ्यास होने में आत्मा में वास्तव कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाएगा क्या नहीं, नहीं आ जाएगा तो, तथा आत्मन स्वतभाव ज्ञान अभ्यास निवृत अभोक्वादि भाव सिद्धिरी वेदांतिनम न ना किंचित अपि तो अन्य मंगल लिंग शरीर अध्यस्त हो जाने से आत्मा में कोई वास्तव तो भोक्तृत्व नहीं आ जाएगा किंतु ये अध्यस्त हो जाने से कर्तृत्व भोक्तृत्व का भ्रांति हो जाती है तभी तो कहते हैं तथा तो आत्मन स्वत तद अभाव तद अभाव तय अभाव कर्तित्व तो भोक्त का जो अभाव इसका जब तक अज्ञान रहता है कर्तृत्व भोक्तृत्व और अभाव तयोर अज्ञान तो कर्तव भोक्तृत्व का अभाव का अज्ञान जब होगा तभी कर्तव तो भोक्तृत्व का अध्यास होगा कर्तव भोक्तृत्व का अभाव का अगर ज्ञान हो जाएगा मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है फिर अध्यास नहीं होगा इसलिए कहते हैं तद अभाव तद का तय अभाव तस्य अज्ञान अज्ञान होने से तेन अध्यास उसके चलते अध्यास होता है उस अध्यास का जब निवृत अध्यास की जब निवृत्ति हो जाएगी तभी फिर आत्मा में और कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुभव नहीं होगा तो अपृत्व अभोक्तृत्व आदि भाव तो यह पंक्ति से लगता है कि अध्यास्य निवृत यहाँ दिया तो इसलिए ऊपर में वहाँ आत्मज्ञाने का बाध्यम कर देने से पंक्ति सीधा सीधा घटता तो नहीं देख आत्मज्ञाने का बोध मुख्य समान अधिकरण देंगे बाध समण बाध समान अधिकरण थोड़ा अलग अर्थ में व्यवहार किया जाता है यह नहीं है यह है यहाँ इस प्रकार के आत्मज्ञानी को बोध अर्थात मन वास्तविक नहीं है अधिष्ठान चैतन्य ही वास्तव है इस प्रकार कहेंगे तो वही हुआ कि अर्थात इसका बाद हो गया बाद समाधिकरण अर्थात बाद ही हो रहा है तो फिर बोध नहीं कह कर करके बाद कहने से थोड़ा सरल होता है कि ठीक तो है थोड़ा लक्षण कर लेना पड़ेगा थोड़ा विचार करके तो अपृत्व तो अपोक्तृत्वादि भाव सिद्धिर वेदांति नाम न किंचित अपिंत पूर्व पक्ष कहता है लिंग शरीर गमनागमन करेगा मतलब आत्मा गमनागमन करेगा तब आपका अपसिद्धांत हो गया सिद्धांत कहते हैं कि आत्मागमनागमन नहीं करता जो भोक्ता करता है वही गमनागमन करता है जब तक तो अज्ञान है तब तो तक तो कर अभ्यास करता है अध्यास करने से कर्तृत्व भोक्तृत्व आया वही गमनागमन करेगा वास्तव आत्मा में कोई गमना, गमना नहीं है कि उसमें कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो ही नहीं है ज्ञान से इसका अध्यास होता है इसलिए वेदांति नाम अपसिद्धांतः अन्य दूसरों का जैसे अप हो जाता है क्योंकि वो आत्मा में ही कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो नहीं आयोग मानते है इसलिए उनका मत में अप हो जाएगा उपचय वृद्धि यह मन बढ़ता है घटता है जैसे बालक अवस्था में मन जितना कार्य करेगा युवा अवस्था में अधिक कार्य करने लगेगा ये सब इंद्रिय सब तेज हो जाएंगे फिर जब वार्धक्य आएगा इंद्रिय प्राण मन बुद्धि सब शिथिल होंगे अपचय होने लगेगा ये लिंग शरीर का ये सब विशेषण विशेषणार्थ लिंग शरीर का स्वरूप कह रहे हैं क्यों कहते हैं लिंग शरीर से भिन्न है आत्मा इसे दिखाई तो पहले स्थूल शरीर से भिन्न ही दिखाया गया अभी लिंग शरीर से सूक्ष्म शरीर से भिन्न ये भी दिखाया जा रहा है ये श्लोक उच्चारण करेंगे इधानीम पूर्वोक्तम अर्थम उपसंग अभी पूर्वोक्त अर्थ पूर्व श्लोक में जो कहा गया लिंग शरीर का सभी सविशेषण कहा गया ये इस अर्थ का उपसंग करते हैं एवं एवं यादन्य आत्मा आत्मा सर्वात्मा सर्वात्माय सर्वातीय तो एवं आत्मा पुरुषः यादर सर्वात्मा सर्वातीत अहम अभ्य तो हमको प्रथम ले लेंगे एवं अन्य अहम बाकी सब जैसा है ऐसा हो जाएगा एवं, एवं अने प्रकार स्थूल देह से भिन्न तो बहुत श्लोक में कह दिया गया तभी सूक्ष्म शरीर से भिन्न ये भी कह दिया गया तब तो एवं अनेक प्रकार देहद्वयाद अन्य स्थूल सूक्ष्म ये धन शरीर अन्य कौन कहते आत्मा तो वही हम अहम तो आत्मा देह देहद्वेह से भिन्न पुरुष पुरुष कह दिया गया था पूरी शयनाथ अथवा पूर्णत्वाद पूरी स्थूल शरीर इसमें रहता है इसलिए उसको पुरुष कहा गया अथवा पूर्णत्वाद पुरुष ईश्वर ईश्वर अर्थात सभी का अंतर्यामी यही है सभी का शासन करने वाले ईश्वर व्यापक चैतन्य है कोई अर्थात तो, जीव नहीं है तो आत्मा कहने से मैं मे, मैं कहने से जीव का ग्रहण हो जाएगा इसलिए कहते हैं जीव नहीं है पुरुष जो है वही ही ईश्वर है इसको और स्पष्ट करते हैं सर्वात्मा एक शरीर में आबद्ध है ऐसा नहीं है सर्वात्मा सर्वेश आत्मा अंतरियान रूपेण यही सर्वत्र विद्यमान है कते सर्वात्मा अर्थात सर्व सबके अंदर में है कते ऐसा नहीं सर्व रूपस् अर्थात सब कुछ यही है सब में यह है और सब कुछ यही है थोड़ा अंतर अंतरबु होता है तो कहते हैं सब में है और सब कुछ यही है सब कुछ इसमें ही अध्यस्त है तो सब कुछ इसमें अध्यस्त है फिर विकारी हो जाएगा संशुलष्ट हो जाएगा संसर्ग हो जाएगा कहते हैं सर्वातीत अर्थात सब कुछ इसमें है किन्तु कोई भी उसका स्पर्श नहीं करते अर्थात बाकी कुछ नहीं रहने पर भी ये रहेगा इसलिए कहते हैं सभी का अतीत है बाकी सब चले जाएंगे प्रलय काल में किंतु ये रहेगा इसलिए सर्वाती तो सभी के अतीत तो है सब में तो भी सर्वात्मा सभी का सत्ता स्फूर्ति देने वाला अधिष्ठान सर्व रूप अर्थात अधिष्ठान जो होता है वही अध्यस्त को सत्ता स्फूर्ति देता है इसलिए जितने अध्यस्थ पदार्थ है उनका वास्तव रूप क्या है क्या अधिष्ठान रूप है सर्वाती तो अहम अव्यय अव्यय अर्थात तो कोई विकार इसमें नहीं है अभिकारी होता एक रूप अव्यय अः यश जिसका कोई व्यय कोई विकार हो परिवर्तन जिसका नहीं होता है टीका में एवं पूर्वोक्त प्रकार देहद्वयाद स्थूल सूक्ष्म लक्षण अन्यो भिन्न आत्मा एवं पूर्वोक प्रकारेण पूर्वश्लोक में कहा गया था और उससे पूर्व में स्थूल विलक्षण कहा गया था पूर्वोक प्रकार तो पूर्वोक यकार तेन कर्मदया दयात अवयव यव अवयव य दयावय देया स्थूल सूक्ष्म लक्ष्मण इसमें क्या समाज कहेंगे सूक्ष्म अगे स्थूल सूक्ष्म लक्ष्मण यसे ये तो स्थूल सूक्ष्म लक्षण लक्षण तस्वरूप स्थूल स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप लक्षण वही रूप तदरूप उससे अन्य का भिन्न भिन्न वो कौन है भिन्न में धातु क्या है प्रत्य क्या हो गया प्रत्यय हो गया निष्ठा निष्ठा निष्ठा होने से भेद का तौकार को भी नौकार हो गया और निष्ठा का तकार को भी नौकार हो गया तथा निष्ठा तो नीचे भिन्न आत्मा कोशो ये जो आत्मा भिन्न हुआ देखा तो याद भिन्न हुआ वो कौन है कहते हैं पुरुषे पुरुष अर्थात शरीर शरीर का अधिष्ठाता शरीर का अधिष्ठान मतलब शरीर तो का अधिष्ठाता अर्थात शरीर में विद्यमान है इस प्रकार के तरी किम जीव कहते शरीर में जो है वो तो जीव ही है तो कहते हैं न इतिहाम जीव जीवो अर्थात तरीकिन स आत्मा जीव प्रश्न हुआ उत्तर देते हैं न ईश्वर ईश्वर तो है परिचिन्न नहीं है एक शरीर में आबद्ध हो गया तो जीवो कह दिया गया आत्मा ईश्वर है तत्र हेतु ये क्यों ईश्वर हुआ क्यों शरीर में आबद्ध परिचिन नहीं हुआ कहते हैं आत्मा अगर एक शरीर में आबद्ध होता तो तब जीव कहते वो एक शरीर में तादात्म्य नहीं करता है सर्वात्मा तरी अद्वैत हानि सहते हैं सभी शरीर में ये विद्यमान रहा सभी में रहा अर्थात ये सभी में आधेय बना अधिकरण अलग रहा तो आधेय अधिकरण अगर अलग अलग रहेंगे तब तो फिर द्वैत हो क्योंकि आपको कह दिए कि सर्वात्मा अर्थात तो सभी के अंदर में रहने वाला अंतरयामी रूपेणा सर्वत्र विद्यमान तब तो फिर अद्वैत हानि हुआ एक बात दूसरा बात है आप कहते हैं कि सर्वे साम आत्मा तो सर्वे साम अलग हुआ और इनका आत्मा जवाब आप संबंध कहते हैं कहते हैं पितुर संबंध कहते हैं तो भेद में संबंध होगा अवेद में तो संबंध नहीं होगा तो इस प्रकार के तरी अद्वैत तो हानि तो सर्वे साम आत्मा कहने से भेद ज्ञान हुआ तो अद्वैत तो का हानि हो गया कहते हैं सर्व रूपों अर्थात सब यही है इसलिए वास्तव भेद तो नहीं है कल्पित तो भेद को ले करके सर्वम ब्रह्म इस प्रकार की कहा जाता है बाद अवेदी ले तो लेंगे तो फिर जो प्रश्न करता है ना कथम तरी अद्वैत हानि वेदांत का मत में अवेद ष्ठी पूर्व पक्ष नहीं समझ करके प्रश्न कर देता है क्योंकि वेदांत जो सर्वात्मा कहेगा विग्रह तो वही कहेगा सर्व समात्मा तो आत्मा में अगर अभेद सृष्टि ले लेंगे आगे सर्व रूपों और कहने का बात ही नहीं है पुनरुक्ति दोष हो जाएगा इसलिए पहले सर्वात्मा कहते हैं आगे सर्व रूपों केहते हैं ये क्यों कहते हैं जब सर्वात्मा कहेंगे हमारा बुद्धि में अंतरियामी रूपता आएगा जब सर्व रूपों कहेंगे अधिष्ठान चैतन्य रूपता आएगा ये दोनों में थोड़ा अंतर है तो सर्वात्मा अर्थ तो सभी के अंदर में विद्यमान है और सर्व रूपों केहने से यही अधिष्ठान रूप में विद्यमान है कर्मधारा न कर्मधारा नहीं हो जाएगा सर्वाणी रूपाणी यशरी अर्थात सर्व रूप जिसका है अर्थात जैसे कहे थे कि मैं ये मिट्टी में जितने सारे बर्तन का रूप दिख रहा है कितने सारे रूप मिट्टी का ही है इसी प्रकार अर्थात रूप सब कल्पित तो है इसी में ये यहाँ तात्पर्य करवाते हैं और सर्वात्मा कहने का समय में कल्पित तो होना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है सभी का आत्मा है तो ये थोड़ा अंतर और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं ही अद्वैत हानि सी अर्थ आह सर्वरूप एवं सती अगर ये सर्वरूप हो गया तो फिर ये विकारी हो जाएगा तो कहते तो हैं मिट्टी से बर्तन बन गया अगर बर्तन में अभी कुछ रंग लगा देंगे कुछ फट गया कुछ ये हो गया तब तो ये फिर आ जाएगा मिट्टी में कहते हैं कि नहीं सर्वादीत अर्थात यह सब जो अध्यस्त पदार्थ में कोई परिवर्तन होने पर भी यह परिवर्तन इस अधिष्ठान में नहीं आएगा अधिष्ठान सर्वदा स्पर्श नहीं होता है अधिष्ठान के साथ अध्यस्थता <coughs> एक आत्मा चेद अस्त तरी कूत न उपलभ्यत अर्था इस प्रकार की कुछ आत्मा है जो आप लक्षण कहते हैं तो उसका अनुभव होना चाहिए एता द्रिशा। एता द्रिशा में आकार के सूत्र से आएगा आशना आशना आशना सर्वनाम नकार को आ हो जाएगा दृक दृश्यु ये पर रहने पर सर्वनाम ऐता दृश्य आत्मा चेत अगर आत्मा इस प्रकार की है अस्थि और है तरी पुतो न उपलब्धे फिर क्यों उसकी उपलब्धि नहीं हो रहे श्लोक में कहा गया अहम मैं ही हूँ हम जब तक उसको भिन्न इन्हें खोजने का उद्यम करते रहेंगे तब तक ये अनुभव होगा नहीं मैं ही वही आत्मा हूँ तो अहम कह दिया कहते अहम तो अहंकार है मैं तो जानता हूँ और लोग कह देते है ये तो आप अहंकार है तो अहम कहना ऐसे कहते तरी अहंकार से कहते हैं ना अहंकार का तो व्यय होता रहता है विकार होता रहता है बढ़ता घटता है कभी कभी सात्विक गुण आ गया तो अहंकार घट गया कभी रज गुण आ गया तो अहंकार अधिक प्रकट हो गया तो यह नहीं है इस प्रकार की अव्यय अव्यय का तो अपक्षय आदि विकार शून्य है अपक्षय आदि अथा जैसे परिवर्तन होना इस प्रकार की विकार से शून्य है अपक्ष ये विकार आते शून्य उससे शून्य अपक्ष विकार में कर्म धरे आगे पंच पंचमी उससे शून्य और अहंकार का साक्षी जान रहा है अहंकार को तो आज तो अहंकार बहुत अधिक हो रहा है लग रहा है थोड़ा सावधान रहना है तो कमरे में पार्क करना है कोई इस प्रकार का थोड़ा व्यवहार आज कम करना है तो ये अहंकार अधिकार देख लेता है अहंकार अहंकार का साक्षी है यह चालीसवा श्लोक उच्चारण करेंगे सर्वात्मे अथ इदान आत्मनो देहद प्रतिदन अनर्थकम संकते इधान अभी आत्मनो देहद्वयादि दे रिक्त प्रतिपादन आत्मा देह देहद्वय से अतिरिक्त है इसका जो प्रतिपादन ये कहते हैं कि ये अनर्थक है अनर्थक अर्थात इसका लाभ तो कुछ नहीं है अब हानि हो गया तो ये जो कहेंगे कि यह जो सर्प है ये रज्जु से भिन्न नहीं है इस प्रकार कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि सर्प का रजू से भिन्न सत्ता नहीं है इसी से ये भिन्न है इसी से कहेंगे तो अर्थात इसका सत्ता हम भिन्न तो निर्णय कर दिए भिन्न कहते हैं अर्थात इसका सत्ता अलग है इसका सत्ता अलग है जैसे कहेंगे कि रज्जु सर्प से भिन्न है क्यों सर्प नहीं रहा प्रातिभाषी का सत्ता नहीं रहा किन्तु रज्जु का व्यावहारिक सत्ता रहेगी किंतु ये जो सर्प हुआ इसका सत्ता रचु सत्ता से भिन्न नहीं हटा देते घट पटो से भिन्न होगा क्यों कहते हैं दोनों का सत्ता अलग अलग है अभी आप यहाँ तक प्रमाण कर दिए दे की देहद्वय से आत्मा भिन्न है तो अर्थात तो दोनों का सत्ता अलग अलग हो गया तो अलग अलग हो गया तो अभी देहद्वय भी अलग सत्ता वाले हो गए तो आप आत्मा को अद्वैत सिद्ध करने चले थे अभी आप भिन्न सत्ता पदार्थ प्रमाण कर दिया ये तो अनर्थ को हो गया पूर्व पक्ष कहते हैं अर्थ इधानी आत्मनो देहद्वे अतिरिक्त प्रतिपादन ये तो अनर्थ को हुआ लाभ क्या हुआ शास्त्र इतना परिश्रम करके द्वय से अतिरिक्त कह रहा है ये तो खाली देहद्वय को भिन्न सत्ता दे दिया ये तो द्वैता हो गया इत संकते पूर्व पक्ष शंका करता है अर्थात ये श्लोकपुर सत्यता र्क शास्त्रे उत्ता तथ कि आत्मदेह विभाग करके प्रपंच सत्यता आप कह दिए दिएह प्रपंच में गया और वो भिन्न है भिन्न अर्थात तो उसमें स्वतंत्र सत्ता आप कह दिए आत्मदेह विभाग प्रपंच से यथा तर्क शास्त्र नया एक लोग जगत को सत्य कहते हैं तो ने जैसा शास्त्र कहा गया था अर्थात तो आपका वेदांत शास्त्र भी द्वैत का प्रतिपादन करके सत्य कह दिया तर तो किम पुरुषार्थ था।, था इतने परिश्रम करके आप जो प्रमाण किए वो तो अनर्थ का कारण हुआ फिर अर्थवा ये तो पता है न्याय के पता है तर्कशास्त्र में तो कहा गया है कि द्वित्व तो सत्य है तो तर्कशास्त्र केवल न्याय नहीं संख्या योग न्याय मीमांसा सभी द्वैत् कहते हैं तो फिर क्या पुरुषार्थ हुआ अर्थात तो आप ज्ञान का ही प्रमाण करते हैं ये तो आ, मतलब व्यथ कार्य हुआ अग्निर्मस्य भैसजम कहते हैं ये अनुवाद होता है कोई प्रमाण नहीं है शास्त्र में कहा गया अग्निर्िमस्य भैसजम तो किंतु ये तो लोक में भी पता है जब अग्नि हिमाचा ठंडा ठंडे के लिए औषध है अग्नि ये तो लोक में पता है फिर शास्त्र कहता है ये व्यर्थ है इसलिए इसको अनुवाद कहा जाता है अभी अगर वेदांत शास्त्र भी द्वैत का प्रतिपादन कर रहा है जो कि लौकिक प्रत्यक्ष है तो ये भी अनुवाद हो गया अनुवाद जो होता है प्रमाण नहीं होता है तो वेदांत अभी क्या लाभ किया क्या पुरुषार्थ तो हुआ आक्षेप कर रहा है पूर्व ये पूर्व का श्लोक है पूर्वोक्त प्रपंचस्य सत्यता पूर्वोक प्रकार विभाग प्रपंच सेर्कशास्त्रे तथ प्रपंचसतनात्षा व्ययनृत्वादेश देह तो, पूर्वोक अर्थात तो, ऊपर श्लोक में देह से स्थूल देह सूक्ष्मदेह दोनों से भिन्न जो कहा गया आत्मदेह विभागे जो श्लोक में दिया आत्मदेह भाग भाग अर्थ प्रपंचस्य प्रपंच सत्यता प्रपंच में यह देह प्रपंच का अंश है उसका अब सत्य कह दिए क्योंकि भिन्न हुआ सत्यता यथोक्ता अर्थात यथा तर्कशास्त्रेण उत्ता तर्कशास्त्र में कहा गया तथा तर्कशास्त्र अर्थात जो लोग श्रुति को मुख्य प्रमाण नहीं लेते हैं उनको तर्कशास्त्र शास्त्र कह दिया गया अर्थात तर्क से सिद्ध करते हैं, कहते हैं श्रुति भी यह बात कहती है उनको सब तर्क कह दिया गया अर्थात बाकी सभी पांचों दर्शन ततः प्रपंच सत्यत्व प्रतिपादनात् स्लोक में जो ततः तत अर्थात प्रपंच सत्यत्व प्रतिपादनात् प्रपंच में सत्यत्व प्रतिपादन करके किम पुरुषार्थ था किम अर्थात कुत्सित पुरुषार्थत्व ये तो निंदित तो है ये तो व्यर्थ कार्य करती हैं जगत को सत्य कह दिया तो क्या लाभ हुआ जगत को सत्य कह कर करके के भय निवृत्ति अभाव जब तक द्वैत रहेगा तब तो तक भय होगा द्वितीयी भयम इति सुते है द्वितीय से भय होता है ऐसे श्रुति है भय निवृत्ति अभाव द्वित तभी प्रपंच को सत्य कह करके शास्त्र अनर्थ ही कर दिया अतः द्वितीय को सत्य बोल दिया अर्थात भय तो रहेगा भय रहे की निवृत्ति नहीं होगी यह श्लोक उच्चारण करेंगे भाग्य प्रपंच सत्यता तर्क शास्त्रेणता ओम पूर्ण शंकर शंकराचार्यशवभाष्य भगवान ईशरो गुरात्मे मूर्तिदिभागे व्योम पेहाय दक्षिण तलवार बेता प्रति का शंख नहीं चाहिए